भुट्टे वाला एक गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि और संतोष रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ते के डिब्बे के साथ रोज़ खेत आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। इसके साथ वे गांव के बाजार में मकई बेचने लगे। कुछ ही समय में स्वाद और मिठास के कारण सभी मकई भुट्टे बिक गए और दिन के अंत में उन्हें खूब कमाई हुई। उन्हें जो भी बुनाफा मिलता था, वह उस पैसे को अपनी पत्नियों को भविष्य में उपयोग के लिए दे देते थे। उन तीन दोस्तों के लिए फसल काटना, खेत में देखबाल करना, तीनों किसान अपनी दिनचर्या म उनकी पत्नियां अपने दैनिक घरेलू कामों को पूरा करती थीं और एक साथ एक जगह बैठकर फिर गपशप करती थीं। फिर एक दिन रवि और संतोष की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर भूषण की पत्नी अपने गले में एक बहुत लंबी सोने की माला पहनकर आश्चर्यजनक तरीके से उनके पास आई। अन्य दो महिला� और वो भी वैसी माला खरीदना चाहती थी। यह जाननी के बाद कि भूशन की पत्नी ने अपने पती की बचच से सोने की लंबी चेन खरीदी है, उन्होंने भी अपने पतियों की बचच से सोना और साड़ी खरीदे, और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने की माला और महंगी साड़ी पहने देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। ऐसा बेफसुल खर्च पर पैसा बर्बाद करने के कारण वह सभी अपनी पत्नियों से नाराज थे और तीनों गुस्से में घर से निकल गए और सीधे खेत में आ गए। तीनों ने इस पर चर्चा की। वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें ऐसा लगा कि अगर वह अब सही निर्णय नहीं लेंगे, तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वह एक विचार लेकर आए, जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। इसे लागू करने के लिए सभी घर वापस गए। हमारे भविष्य के बारे में बिना सोचे तुमने हमारी बचत को बर्बाद कर दिया। इसके बदले में तुम्हें एक व्यवसाय या नौकरी करके अपने सोने और साड़ियों के मूल्य जितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम तीनों आपस में फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और हमें अपना अंतिम फैसला सुनाओ। बस हमें बस ये बताएं कि आप तीनों कब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लो। आप महिलाओं के पास सिर्फ तीस दिन हैं। तीनों अपनी पत्नियों को समझा कर घर से निकले। उसके बाद तीनों पत्नियां अपने सामाने स्थान पर मिलीं। तीस दिनों में इतनी बड़ी कमाई कैसे संभव है? इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना होगा जो इस गांव में अभी तक नहीं है। यह क्या व्यवसाय हो सकता है? तीनों ने खूब चर्चा की। विचार है हमारे पति से सभी भुट्टे खरीदते हैं हम तीन प्रकार के भुट्टे बेच सकते हैं एक कच्चे फिर एक तले हुए और एक वो जिस पर नींबू नमक और काली मिर्च का लेप हो अन्य दो महिलाएं भी भूषण की पत्नी से सहमत थीं वे तीनों अपने पतियों के पास गईं और अपने विचार के बारे में बताया उनकी बात सुनकर तीनों किसानों ने सहमति जताई। उस दिन से उन तीनों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पतियों से वादा किया था। उन्होंने अपनी दुकान के एक सामने एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, कच्चा भुट्टा ₹15, तला हुआ भुट्टा ₹20 और तला हुआ भुट्टा नमक, नींबू और काली मिर्च दूसरी ने भुट्टे को भुना और तीसरी ने भुट्टे पर नींबू नमक और काली मिर्च का लेप लगाया। बाद में उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाए। हालांकि ये महंगा था, पर फिर भी लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। दो दिनों में ही काफी लोग भुट्टे लेने के लिए आए। उस मीठे रसीले भुट्टे के लिए लोग लंब दिन के अंत में उन्होंने भुट्टे बेचकर 6 हजार रुपए कमाएं। इसी तरह से यह 30 दिनों तक जारी रहा और उन्होंने लगभग एक लाख अस्सी हजार रुपए कमाएं। इकतीसवें दिन वे तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे लेकर अपने पतियों के पास गएं। पैसे वापस देने के बाद उन्होंने अपने पतियों से वादा और कड़ी मेहनत करेंगी। इसी तरह तीनों महिलाओं को पैसों और मेहनत का मूल्य पता चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले की गई गलती को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने पतियों के काम में हाथ भी बटाया। बहुत सारी कमाई के साथ वे नाम और प्रसिद्धि के साथ खुशी से रहते थे। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संमाल कर जमा करता था परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था, जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है? किशन की सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जाना चाहता था कि अब बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आप पूछो मुझे, मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी-जल्दी कैसे बेच रही हैं? कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा तुम रोज़ क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्� और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए तुम्हें कोई बड़ी जमीन की ज़रूरत नहीं है अपने घर के इर्दगिर जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया मामा अब केवल उगाना ही रही अच्छे उर्वारक का उपयोग भी करना तब तुम्हारी और अपने घर के चारों ओर बीच बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियाँ, झाड़ियाँ, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियाँ अच्छे से उगने लगीं। किशन ने उनको उखाड़ा। गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक ज़मीन का तुगड़ा खरीदा। किशन अब खेती बारी करने लगा। और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियाँ अच्छी लगने लगीं और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अ ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपनी आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबर, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। एक बात था एक लड़का शंकर नामक, जो अपनी माँ सबिता और बहन गुनिया के साथ ठारेश्वर के गांव में रहता था। शंकर के पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। तब से शंकर की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। सबिता ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से शंकर ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया पर उन्होंने गुनिया की पढ़ाई को नहीं रोका सबिता इमारतें बनाने वाले साइटों पर मजदूरी का काम करती थी शंकर भी जो अपनी माँ के साथ काम पे जाने लगा उसने देखा कि ये माहौल कुछ अलग और अनोखा था कैसे इंटों को जमा करके सीमेंट भरके दीवारें चढ़ाई गई जा रही थी, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जा रहा था, फिर पूरे दीवार पर सीमेंट लगाया जा रहा था, फिर सूखे सीमेंट को जमाने के लिए पानी डाला जा रहा था और अंत में रंग लगाया जा रहा था। ये सब शंकर को बहुत पसंद आया। घर जाने के माँ, मुझे इमारतें खड़ा करने का तरीका बहुत पसंद आया। सच में बेटा, फिर क्यों ना तुम रोज मेरे साथ आ जाओ? सिर्फ काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए भी, और ताकि तुम एक दिन एक बड़े बिल्डर बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से शंकर हर एक काम को गौर से देखने लगा। उसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। शंकर को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और इसी कारण वह अपना सारा काम जल्दी-जल्दी खत्म कर देता था। बाकी के सारे मजदूर शंकर की कला को देखकर हैरान रह गए। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह शंकर ने चार साल तक मन लगा कर काम किया। इसी दौरान शंकर की माँ की तबियत अचानक से खराब हो गई और वह काम पे जाना बंद कर दी। अब शंकर अकेला था जिसको बीमार माँ को भी संभालना था और अपनी बहन की पढ़ाई को भी सेटों पर कमाई उनके लिए काफी नहीं थी तो शंकर ने सोचा कि वह खुद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करेगा। माँ, कब तक मैं मजदूरी का काम करूँगा? अगर हमें हमारी समस्याओं को समाप्त करना है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद का कारोबार शुरू कर लूँ। मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर प� मेरे पास एक योजना है माँ मैं चंपकलाल सेठ के घर पर काम कर रहा था उन्होंने मेरा काम देखकर बोला कि वो मुझे जब भी जरूरत हो तब वो मेरी मदद करेंगे अब उनके घर का काम अथूरा रह गया है मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूँगा तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा जाओ और सेठ साहब से � शंकर चंपकलाल के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बोलता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर ऐसे काम करने के लिए तुम्हें कम से कम दस बंदों की जरूरत है। तुम कहाँ से ले आओगे? सर जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे शंकर? मैं और मेरी दोस्त बहुत सालों से मजदूरी का काम कर रहे हैं साहब। हम दिन भर काम करके भी ये लालची बिल्डर लोग हमें ठीक से पैसे नहीं देते थे। ऐसा बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे सर जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम जरूर एक साथ हाथ जोड़कर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, पर किसके घर पे काम शुरू करोगे? सर जी, आपका काम भी तो कब से रुका पड़ा है? मैं आपके घर पर काम शुरू करूंगा। मैं आपके घर का काम देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना। <laughs> ठीक है बेटा, जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू करो। शंकर अपने मजदूर दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत शंकर ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन से सबको काम पे लगना था। अगले दिन शंकर के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। शंकर ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह। मजदूर पहुंचने से पहले ही उसने सारा माल और सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे। क्योंकि सब जवान थे वह काम भी जल्दी जल्दी खतम करने लगें। शंकर बाक्यों को सही दिशा दिखा रहा था काम करने का। और देखते ही देखते दो महीनों की अंदर सारा घर तैयार हो गया। चंपक लाल का ये नया घर देखकर सब लोग हैरान रहे गए। शंकर के पहले मालिक भी ये काम देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतना अच्छा मकान बनाया। शंपकलाल सेठ का घर देखकर अब बाकी के लोग भी अपने-अपने मकान बनवाने के लिए शंकर को बुलाने लगे। शंकर बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरा इतना अच्छा मकान बना दिया। वाकई में, लाजवाब काम किया तुमने। से� पैसों के साथ उसने अपनी मां की सेहत का ख्याल रखा और अपनी बहन को बेहतर स्कूल में डाला। उसने खुद के परिवार के लिए भी मकान बनवा लिया। अठारह वर्ष के अंदर अंदर शंकर ने कई प्रकार के लोगों से काम कर लिया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उ इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम का नहीं। लालची बहू बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराकशी नामक जहां पर बहुत सारे परिवार रहते थे। एक था रामेश्वर का परिवार। रामेश्वर के थे तीन बेटे। पर एक दिन गांव के मेले में सबसे छोटा बेटा राजू खो गया। तब से रामेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों बेटों को बहुत ही ध्यान से बड़ा किया। दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। दोनों को अच्छे खासे संबंध आने लगी। अच्छे रिश्ते मिलने के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां थीं, तो वे सुखी से अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। इसी दौरान रामेश्वर ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ घर के मामलों को संभाल रहा था। अचानक से कुछ दिनों से दोनों बहुओं में लड़ाइयां शुरू हो खाना पकाने में यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी दोनों के बीच में प्रतियोगिताएं होती थीं। दोनों के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बात भी करना बंद कर दिए। देखते ही देखते दोनों अपने पतियों के पास गए और बोले कि अब से वह एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने पतियों को बोला कि वह जायदाद से अपना हिस्सा ले और अलग घर में रहना शुरू कर ले। दोनों भाइयों ने इस बात को मान लिया और इस बारे में अपने माता-पिता से बात करने चले गए। पिताजी, मुझे आप से कुछ बात करना है। उसी समय छोटा बेटा भी उधर आया, कोई जरूरी बात बोलने के लिए। मुझे भी कोई जरूरी बात बोलनी ह� हम अलग से रहना चाहते हैं। क्या आपने जायदात का बटवारा कर दिया है हमारी बीच? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे तुम्हारी वजाओं से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों क ये सब सुनकर दोनों बहों ने अपना अपना सामान लिया और कमरों से बाहर निकला है। सुनिए जी, इन लोगों के पास है भी क्या आप दोनों भाइयों में बांटने के लिए? चलिए, चलते हैं। हे है भगवान, हमारी किस्मत ही खराब होगी अगर हमें यहाँ रहना पड़ेगा तो। आइए जी, चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहूएं अपने पतियों को लेकर घर से चले गए। रामेश्वर की पत्नी का दिल अपने बेटों को जाते हुए देखकर तोड़ गया और वह जल्द बीमार पड़ गई। दिन रात अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रही। ये सब देखकर रामेश्वर भी बहुत उदास हो गया। एक दिन रामेश्वर के घर कोई आदमी आया। जब रामेश्वर ने दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। वह हैरान रह गया। आप रामेश्वर हो क्या? मैं आपका तीसरा बेटा राजू। मेरा बेटा राजू? रामेश्वर ने अपने बेटे को कसके गली से लगा लिया और अपनी पत्नी के पास ले गया उसके बेटे से मिलवाने के लिए। अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर मां खुशी से झूम उठी। राजू ने पूछा कि उसके भाई किधर हैं? तो माता-पिता ने उसको सारी कहानी सुनाई। राजू इस मसले को हल करना चाहता था। उसने दोनों भाइयों को पत्र लिखा ये बोलते हुए कि उनके पिता रामेश्वर ने अपनी पूर्वजों की जायदाद हासिल कर ली है और अब पत्र में ये भी लिखा था कि जो भी बेटा अपने माँबाप से सबसे ज्यादा प्यार, आदर और ख्याल रखेगा, उसी को ये सारी जायदात मिलेगी। ये पत्र पढ़कर दोनों बहों ने अपने पतियों को वापस घर जाने के लिए मना लिया। वो पिताजी, आप इतने कमजोर पड़ गए? हाँ पिताजी आपको पानी चाहिए क्या आपने दवाई ली दोनों बहों ने मां बाप की पूरी सेवा की उनका दिल जीतने के लिए दोनों भाइयों ने देखा कि कैसे उनकी पत्नियाँ इतना नाटक कर रही थी और हैरान रह गए फिर दोनों भाई भी मिलकर अपने माता पिता की सेवा में लग गए उसी समय राजू घर आया माँ पिताजी बड़े भाई और उनकी पत्नियां राजू को देखकर हैरान रह गए। राजू सब को देखकर खुश हो गया कि उसकी योजना काम कर गई। उसने अपने भाइयों को गली से लगा लिया और वो भी राजू को देखकर खुश थे। दोनों बहुएं मन लगाकर मेहनत करने लगीं। उनकी मेहनत देखकर भाइयों ने भी उनकी मदद की। दोसा, चाय, क� दोनों ने घर का सारा काम संभाला बिना किसी झगड़े के ताकि उनको जायदात में से हिस्सा मिल जाए। ये सब कुछ माँ पिता और तीन भाइयों के लिए कुछ नया था। कुछ दिनों बाद पत्नियाँ अपने पतियों से पूछने लगी कि अब जायदात का बंटवारा कब होगा? दोनों बेटे गए अपने पिता से सवाल करने के लिए। मैं अपनी सारी जायदाद अपने सबसे छोटे बेटे राजू को दूंगा। हमारे बुढ़ापे में जब हम कमजोर हो गए थे, सिर्फ राजू हमें बचाने आया, और तुम लोग वापस यहाँ इसीलिए आए ताकि तुमको जायदाद में हिस्सा मिल जाए? पर राजू उसको सिर्फ हमारी चिंता थी। सच में क्या शर्म की बात है, तुम्हारी वजह जो काम हमको करना था वो हमारे बिछड़े हुए बाए ने कर दिखाया। हमें छोड़ेगी बुद्धि नहीं थी, पिताजी। अब से हम भी आप दोनों का ख्याल रखेंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जायदाद में से हिस्सा मिले या नहीं, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नियों को हमारे साथ अगर रहना है, तो रह � और अपनी सास ससुर से माफी मांग ली। उस दिन से दोनों बहूएं अच्छे से और खुशी से रहने लगे और अपने घर के भड़ों का आधार भी करने लगे। रामेश्वर का परिवार फिर से एक हो गया। राजो के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी धूमधान से कर दी गई। अंत में पूरा परिवार सुखी से रहने लग